Jaago भारत के नर नारी माता रोतिया तुम्हारी जागो भारत के नर नारी माता रोती आ तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद बना डालो भारत देश को गुलामी से आजाद बना डालो जागो भारत के नर नारी माता रोती या तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद बना डालो भारत की संतान आगे बढ़ो निका तान तुम हो भारत की संतान आगे बढ़ो निका तान क्या है दूर वीर की शान वीरों आज दिखा डाल। जागो भारत के नर नारी माता रोती आज तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद बना डालो करलो के सरिया सिंगार अहिंसा का लो हथियार करलो के सरिया सिंगार अहिंसा का लो हथियार भारत माता की पुकार को तो घर घर में सुना डालो जागो भारत के नर नारी माता रोती राज तुम्हारी। प्यारे देश को गुलामी से आजाद बना डालो हिंदू और मुसलमान दोनों हिन्दुस्तान की शान हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान की शान दिल ऐसी दुई की तकरार मेरे यार मीठा डाल दिल ऐसी आपस की तकरार मेरे यार मीठा डाल जागो भारत के नरनारी माता रोती आज तुम्हारी शायद आजाद बना डालो ये है आखिर जंग तुम्हारा यारों जोर लगा दो सारा ये है आखिर जंग तुम्हारा यारों जोर लगा दो सारा पंडित जी के संदेश तो घर में बता डालो पंडित जी के संदेश तो हर दिन में बता डालू जागो भारत के नर नारी माता रोपी आ तुम्हारी प्यारे देश को बोला बना डालू आए बोले मौलाना गफ्बार बापू जी की आहूकार बोले मौलाना गफ्पार बच्चे, बच्चे बच्चे को कुर्बानी का संदेश सुना डालू बच्चे बच्चे को आज़ादी का संदेश सुना डालू जब भारत के नर नारी खाता रोटी आज तुम्हारी भारत देश को मेरा आजाद बना डालू